मिथ्या दोषारोपण के विषय में एक अब्दुल बहा ने कहा सुष्टि के आरंभ से अब तक प्रभु द्वारा भेजे गए प्रत्येक अवतार अर्थात देवी अवतार का अंधकार की शक्तियों ने मूर्त रूप से विरोध किया है अंधकार की इस शक्ति ने सदैव प्रकाश को बुझाने का यत्न किया है अत्याचार ने सदा न्याय पर छा जाना चाह है अज्ञानता ने ज्ञान को पाँव तले कुचलने का निरन्तर प्रयास किया है आरंभिक युगों से ही यह भौतिक संसार का चलन रहा है मूसा के काल में फिराओं ने उनका प्रकाश सारे विदेश में फैलने से रोकने की कोशिश की ईसा के दिनों में अन्नाओं और कौयाफाओं ने यहूदियों को उनके विरुद्ध भड़काया और उनकी शक्ति का विरोध करने के लिए इसराइल के विद्धान पंडित आपस में एकजुट हो गए उनके विरुद्ध सभी प्रकार के झूठे दोषों का प्रचार किया गया धर्मशास्त्रियों तथा फ़ारसियों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का षड्यंत्र किया कि वे ईसा झूठे विधर्मी तथा धर्म निंदक थे समूचे पूर्वी संसार में उन्होंने ईसा के विरुद्ध इन झूठे आरोपों को फैलाया और उनकी अपमानजनक मृत्यु का कारण बने हज़रत मोहम्मद के विषय में भी उनके युग के विद्वान पंडितों ने उनके प्रभाव के प्रकाश को बुझाने का निश्चय किया तलवार की शक्ति के बल पर उन्होंने उनकी शिक्षा को फैलने से रोकने का प्रयास किया उनके सभी यतनों के बावजूद सत्यता का सूर्य क्षितिज से चमका उठा संसार के रणक्षेत्र में प्रत्येक दशा में प्रकाश की सेना ने अंधकार की शक्तियों पर विजय पाई और दिव्य शिक्षा की दीप्ति से पृथ्वी दे दीप्यमान हो उठी उन्होंने शिक्षा को स्वीकार किया और प्रभु प्रयोजन के निमित्त काम किया वे मानवता के आकाश के जगमगाते सितारे बन गए और स्वयं हमारे युग में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है वे उन लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धर्म उनकी निजी संपत्ति है एक बार पूरी सत्यता के सूर्य के विरुद्ध यत्नशील है वे ईश्वर की आज्ञा का प्रतिरोध करते हैं इसके विरुद्ध तर्क तथा प्रमाण न पाकर वे कल्पित दोषारोपण करते हैं वे अपने मुंह छिपा कर आक्रमण करते हैं और दिन के उजाले में सामने आने का साहस नहीं जुटा पाते हमारे साधक निन्न हैं। हम आक्रमण नहीं करते और न ही दोषारोपण करते हैं हम उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते हम प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करते हैं हम उन्हें हमारे कथनों का खंडन करने को आमंत्रित करते हैं वे हमें उत्तर नहीं दे सकते बल्कि इसकी बजाय वे दिव्य संदेशवाहक बहाउुल्लाह के विरुद्ध सब कुछ लिखते हैं जो वे सोच सकते हैं इन निंदात्मक लेखों से आप घबराएं नहीं बहाउुल्लाह की आज्ञाओं का पालन करें और उन्हें जवाब न दें। अपितु आप प्रसन्न हो कि ये मिथ्या बातें भी सच्चाई के प्रसार का कारण बनेंगी जब से मिथ्या बातें सामने आती है तो पूछताछ और जांच होती है और जो लोग जांच करते हैं उन्हें प्रभुधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति कहे कि दूसरे कमरे में एक दीपक है जो प्रकाश नहीं दे रहा तो उसका एक सुनने वाला इस विवरण से संतुष्ट हो सकता है परन्तु एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं यह देखने के लिए उस कमरे में जाएगा और देखिए जब वे दीपक में प्रकाशन को पूरे तेज के साथ चमकते हुए पाएगा तो वह स्वयं जान जाएगा कि सच क्या है पुनः एक व्यक्ति करता है एक बगीचा है जिसके वृक्षों की शाखाएं टूटी हुई है जिन पर फल नहीं आता और जिनकी पत्तियां कुम्हलाई हुई तथा पीली पड़ चुकी हैं उसी बगीचे में फूलों के पौधे हैं जिन पर कोई फूल नहीं और गुलाब के पौधे मुरझाये और कुम्हलाए हुए हैं उस बगीचे में मत जाओ बाग के बारे में यह विवरण सुनकर कोई न्यायी व्यक्ति स्वयं यह देखे बिना संतुष्ट नहीं होगा कि सच है या झूठ वे जब बाग में प्रवेश करता है तो पाता है कि उसकी भली भांति जुताई हुई है वृक्षों की शाखाएं दृढ़ और मजबूत है और वह सुंदर हरी पत्तियों की बहुतायत के साथ पके हुए अत्यंत मीठे फलों से भी भरपूर हैं फूलों के पौधों पर विविध रंगों के फूल खिले हुए हैं सर्वत्र हरियाली है और उसकी अच्छी देखरेख की जा रही है जब उस न्यायशील व्यक्ति की दृष्टि के सामने उत्थान के गौरव का दृश्य प्रस्तुत होता है तो वह ईश्वर की स्तुति करता है कि अयोग्य दोषारोपण द्वारा ऐसे अद्भुत सौंदर्य स्थल की ओर उसका मार्गदर्शन हुआ है यह मिथ्यावादी व्यक्ति के कार्य का परिणाम है सत्यता की खोज में लोगों के मार्गदर्शन का कारण बनना हम जानते हैं कि ईसा तथा उनके पटशिशों के बारे में फैलाई गई सभी मिथ्या बातें तथा उनके विरुद्ध लिखी गई सभी पुस्तकें लोगों द्वारा उनके सिद्धांत की जांच करने का कारण बनी और फिर उसके सौंदर्य का अवलोकन कर और इसकी सुगंध का श्वास भर वे उस दिव्य उद्यान के गुलाब के फूलों और फलों के बीच सदा सर्वदा के लिए विचरने लगे आता मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरी शक्ति के साथ दिव्य सत्यता का प्रसार करें ताकि मानव का विवेक प्रकाशयुक्त हो जाए मिथ्यावादियों के लिए यह सर्वोत्तम उत्तर है मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और न ही उनकी बुराई करना चाहता हूं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मिथ्या दोषारोपण का कोई महत्व नहीं बादल चाहे सूर्य को ढाँप ले और चाहे वे कितने ही घने हों परन्तु सूर्य की किरणें उन्हें भेद देंगी दिव्य उद्यान को उष्णता पहुँचाने और जीवन प्रदान करने के लिए सूर्य के तेज अवतरण को कोई नहीं रोक सकता आकाश से वर्षा को गिरने से कोई वस्तु नहीं रोक सकती ईश्वर की वाणी को पूरा होने से कोई चीज नहीं रोक सकती आता जब आप दैवी संदेश के विरुद्ध लिखी गई पुस्तकों तथा लेखों को देखें तो दुहक न हो अपितु इस आश्वासन के साथ सुखी हो कि इस प्रयोजन को शक्ति प्राप्त होगी मिथ्या दोषारोपण के विषय में दो फल रहित वृक्ष को कोई पत्थर नहीं मारता प्रकाश रहित दीप को बुझाने का कोई प्रयास नहीं करता अतीत का ध्यान कीजिए क्या फिराउन के मिथ्यापवादों का कोई प्रभाव हुआ उसने पुष्टि की कि मूसा एक हत्यारा था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की थी और फांसी दिए जाने योग्य थे उसने यह भी कहा कि मूसा और आरोन मतभेद फैलाते थे और उन्होंने मिस्र के धर्म के उन्मूलन का यत्न किया और इसलिए अवश्य ही उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए फिराउन के यह शब्द व्यर्थ सिद्ध हुए मूसा का प्रकाश जगमगा उठा ईश्वरीय विधान की दीप्ति ने विश्व को अपने अलिंगन में ले लिया है ईसा के बारे में फारसियों ने कहा कि उन्होंने सैबद दिवस सब्बत डे को भंग किया है उन्होंने मूसा के कानून का उल्लंघन किया है उन्होंने मंदिर तथा यरूशलम के पवित्र नगर को ध्वंस करने की धमकी दी और यह कि वे सलीब पर लटकाए जाने के योग्य हैं हम जानते हैं कि इन मिथ्या आरोपों का गॉस्पेल के प्रसार पर कोई बाधक प्रभाव नहीं पड़ा ईसा का सूर्यपूर्ण तेज के साथ आकाश में चमका और पवित्रात्मा की सुरभि सारी धरती पर फैल गई और मैं आपसे कहता हूँ कि ईश्वरीय प्रकाश के विरुद्ध कोई भी मिथ्यापवाद सफल नहीं हो सकता इसका परिणाम केवल यह हो सकता है कि इस प्रकाश को और अधिक सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हो यदि किसी प्रयोजन का कोई महत्व न हो तो कौन व्यक्ति उसका विरोध करने का कष्ट करेगा परंतु सदैव होता है कि प्रयोजन जितना महान होता है उतने ही अधिक शत्रु ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके उन्मूलन की चेष्टा करते हैं प्रकाश जितना उज्ज्वल होगा छाया उतनी ही गहरी होगी हमारा काम यह है हम नम्रता तथा दृढ़ता के साथ बहावला की शिक्षा के अनुसार अपनी भूमिका निभाते जाएं।